स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है गरीब लड़कों के लिए क्यों ये व्यसन करते हो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 वो पेड़ पर चढ़कर टहनिया काटना और गुल्ली डंडे बनाना वो उत्साह वो लगन वो खिलाड़ियों के जमघट वो पढ़ना और पढ़ाना वो गिल, लड़ाई झगड़े वो सरल स्वभाव जिसे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था जिसमे अमीराना चोंचलों की प्रदर्शनों की अभिमान की गुंजाइश ही न थी ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हों पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हूँ अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार मैं भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ नहाने की सुधी है न खाने की गुल्ली है तो जरा सी पर उसमे दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है मेरे हमजावलियों में एक लड़का गया नाम का था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 हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे एक दिन मैं और मगर कुछ विचित्र बात है की पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं पदना एक मिनट का भी अखरता है मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था अनुने विनय का कोई असर ना हुआ मैं घर की ओर भागा गया ने मुझे दौड़ कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला मेरा दाव दे कर जाओ पदाया तो बड़े बहादुर बन के के बेर क्यों भागे जाते हो तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहू हाँ तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा न खाने जाऊ न पीने जाऊँ हाँ मेरा दाव दिए बिना नहीं जा सकते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ हाँ मेरे गुलाम हो मैं घर जाता हूँ देखू मेरा क्या कर लेते हो घर कैसे जाओगे कोई दिल लगी है दाव दिया है दाव लेंगे अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था वो लौटा दो वो तो पेट में चला गया निकालो पेट से तुमने क्यूँ खाया मेरा अमरूद अमरुद तुमने दिया तब मैंने खाया मैं तुमसे मांगने न गया था जब तक मेरा अमरुद ना दोगे मैं दाव न दूंगा मैं समझता था न्याय मेरी और है आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूग करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं जब गया अमरूद लेने का क्या अधिकार है रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं ये मेरा अमरूद यू ही हजम कर जाएगा अमरूद पैसे के पांच वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे ये सरासर अन्याय था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 बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वो शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी मानो कह रहे हूं तुम भगवान हो भाई जाओ हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी बीस साल गुजर गए मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुँचा और डाक बंगले में ठहरा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 मतई मोहन दुर्गा सब कहा है कुछ खबर है मतई तो मर गया दुर्गा और मोहन दोनों डाकि हो गए हैं. आप मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो गया ने मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखा अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती आओ आज हम तुम खेले तुम पदाना, पदान पदेंगे तुम्हारा एक दाव हमारे उपर है वो आज ले लो गा बी मुी का मजदूर मी एक बडा अफसर हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेंप रहापनाथ नाही मे गयाल्की की लोक खेळ को अजूबा समज कर इसका तमाशा बना लगे और अच्छी खाशी भीड लग जायगी उस भीड मे वनंदा पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत मे जा खेले वहां कौन कोई देखने वाला बैठा होगा मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस रस लयंगे मे गया को डाक बंगले परया और मोर मे बैठकर दोन मैदान की ओर चले साथ मे कुल्हाडी मे गंभीर भाव धारण कि हुए था लिन गया अभि तक मजाक ही समज रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था शायद वो हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न था मैंने पूछा तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया सच कहना गया झेमता हुआ बोला मैं आपको क्या याद करता हु किस लायक हूँ भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना लिखा था नहीं मेरी क्या गिनती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 इतनी देर में हम बस्ती से कोई तीन मील निकल आए चारों तरफ सन्नाटा है पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया चटपट गुल्ली डंडा बन गया खेल शुरू हो गया मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली गुल्ली गया के सामने से निकल गई उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी वो दाहिने बाएं कहीं हो गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो नई गुल्ली पुरानी गुल्ली छोटी गुल्ली बड़ी गुल्ली नोकदार गुल्ली सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी जैसे उसके हाथों में चुंबक हो गुल्लियों को खींच लेता हो लेकिन आज गुल्ली को उससे वो प्रेम नहीं रहा फिर तो मैंने पदाना शुरू किया मैं तरह तरह की धांधलियामानी से पूरी कर रहा था जाने पर भी डंडा खेले जाता था हालांकि शस्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ती और वो जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड लगाता गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ ना बोलता था। निकल कर उसका डंडे से टकरा जाना लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं कभी दाहिने जाती है कभी बाए कभी आगे कभी पीछे आध घंटे पताने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी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 कुछ परवाह नहीं गया ने पदाना शुरू किया पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था उसने दो बार टांड लगाने का इरादा किया पर दोनों ही बार चूक गया एक बार से कम में वो दांव पूरा कर चुका बेचारा घंटा भर पदा पर एक मिनट में ही अपना दांव खो बैठा मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया एक दाव और खेल लो तुम तो पहले ही हाथ में चूक गए नहीं भैया अब अंधेरा हो गया तुम्हारा अभ्यास छूट गया कभी खेलते नहीं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 मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा आज गया का खेल उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती कल की सी वो झिझक हिच वो हिचकिचाहट वो बेदली आज ना थी लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी कहीं कल इसने मुझे इस तरह पताया होता तो मैं जरूर रोने लगता उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली दो गज की खबर लाती थी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 पर दूसरों के इस खेल में मुझे आनंद आह जम सब कुठ भूल करत होते अलूम हुआ की कल गया मे साथ खेळा नाही केवल खेलने बहान मुधली की बेईमानी की परे जरा भी क्रोध ना आया खेल ना रहा खा रहा था। मेरा मन रख रहा व मुुमर नाही निकाल चहाता मैं अब अफसर हूँ वो अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता वो बड़ा हो गया है मैं छोटा हो गया हूँ कहानी समाप्त थु। थु। थु।